श्री गर्गसिंहता श्री राधा नमः विश्वजीत खंड पहला अध्याय राजा मृत्यु का उपाख्यान नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय साक्षिण प्रद्युमनाया निरुद्धा नम संकर्षण चबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्भुज स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञान शलाकआया चुरुन्मिले न तस्म श्री गुरुवे अज्ञानी रूपी रतौंधि के रोग से अंधा हो रहा था जिन्होंने ज्ञानांजलि की शलाकार से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है श्री गर्ग जी ने कहा मुने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने चुनाया, जो मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष शौनक ने कहा तपोधन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्रीहरि में प्रगाढ़े मैथिल राज बहुलास्व ने फिर देवर्षि नारस से क्या पूछा वही प्रसंग मुझे सुनाइए श्री गर्ग जी बोले मुने भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया यह सुनकर मिथिला नरेश बहुलासु को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया बहुलास बोले देवर्ष ये मृत्यु कौन थे ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हो गए जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र भी सहायक हुए उनकी महिमा अद्भुत है देवर्षि शिरोमणे उनकी महत्ता क्या थी यह मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन सतयुग में सूर्यवंशी राजा मृत चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने विधिपूर्वक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्रेष्ठ संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए उनके यज्ञ में पाँच योजन विस्तृत कुंड बना था एक योजन का तो ब्रह्म कुंड था और दो दो कोष के पांच कुंड और बने थे कुंड के गर्त का जो विस्तार था तदनुसारे से दस मेखलाएं बनी थी उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था उसकी ऊंचाई एक हजार हाथ की थी वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था जिसका विस्तार बीस योजन था चंदोवों बंदनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था उस यज्ञ में ब्रह्मा रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे उस यज्ञ में दस लाख होता दस लाख दीक्षित पांच लाख अध्वर्यो और उद्घाता अलग थे वहां चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे उस यज्ञ में हाथी के सूढ़ के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया विशलित्वर उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे वे जिन, जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे उन उनके लिए भाग का परिवेशन अर्थात परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोम रस पीते पीते पीतेर्ण हो गया था यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्तकों जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया उसके सिवा चौदह लाख हाथी चौदह लाख भार सुवर्ण सौ अरबी घोड़े तथा नौ करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने पाँच पाँच हजार घोड़े सौ सौ हाथी और सौ सौ भार सुवर्ण प्रदान किया जल पात्र और भोजन पात्र सब सुवर्ण के बने हुए थे जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में सौ योजन का स्वर्ण पर्वत बन गया था जो आज भी देखा जा सकता है राजा मरुत्त का जैसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ राजेंद्र सुनो त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है न होगा उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत्त को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था उन श्रीहरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मृत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे कुछ बोल न सके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम से विवल हो गए इस तरह उन प्रेम पूरी नरेश को अपने श्री चरणों में प्रणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले श्री भगवान ने कहा राजन तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है महामते तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा, जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है श्री नारद जी कहते राजन राजा मरुत ने भगवान का उपरयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर श्री हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा मरुत बोले श्री पुरुषोत्तमोत्तम आपके चरणार्थिंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नरपशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं उसी प्रकार आपके चरणार बिंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है तथापि हे ब्रजेश्वर आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणार बिंद कदापि दूर न जाए क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है श्री भगवान बोले राजन तुम्हारी निर्मल मति धन्य है तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है तथापि तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता मरुत ने कहा प्रभु यदि मुझे अभिष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्तवस्थल उसी पूर्व में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें श्री भगवान बोले राजन जब तक इस मर्वंतर के अट्ठाईस युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगकर कर द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवस्त्र की खुरी के समान बना लोगे अर्थात उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर योग कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए वे ही ये राजा मृत उग्रसेन हुए श्री हरि ने स्वयं उनसे राजस्वी यज्ञ करवाया मिथिलेश्वर त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ हो नृपोत्तम जो मनुष्य मरुत्व के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री मरुत्त का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ